बृहदारण्यकोपनषद शांक अध्यान ब्राह्मणों मोक्षवादी विप्रीपत्तेच वैशेषिकास्य वैशेकाश्च मोक्षवादीनों मोक्षे सुखम संवेद्य वितिपन्ना अन्े नृतिशंसुख स्वेद्य किदु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 स यदि यह सर्वज्ञ पितृलोकाम सर्वान् काम समस्तुते इत्यादि श्रृतिभ्यो मोक्षे सुखम संभेद्य पूर्व आनंदादि का श्रवण होने से तथा भक्षण करता हुआ क्रीड़ा करता हुआ रमण करता हुआ वह यदि पितृलोक की इच्छा वाला होता है जो सर्वज्ञ और सर्वेता है कामों को प्राप्त करता है इत्यादि श्रुतियों से तो मोक्ष में संवेद्य सुख जान पड़ता है नन्वे कारक विभागा क्रियावाद सिद्धांत है किंतु उस समय एकत्व होने के कारण कारक विभाग का अभाव होने से विज्ञान होना संभव नहीं है क्योंकि क्रिया अनेक कारक द्वारा साध्य होती है और विज्ञान भी एक क्रिया ही है नई स दोष शब्द प्रमाण्यानंद विषय विज्ञान मानंदम इत्यादी आनंद स्वरूपना वचना पूर्वक यह दोष नहीं हो सकता शब्द प्रामाण्य होने के कारण उस समय आनंद विषयक विज्ञान रहना ही चाहिए यदि आनंद स्वरूप असंवेद्य होगा तो विज्ञान मानंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य अनुपन्न हो जाएंगे ऐसा हम पहले कह चुके हैं नचने नाप्यनग्ने श्य मुदक चौष्ण्यम न क्रीयते ज्ञापकवाद वचना न तो देशातरेग्नि शीत इति शक्य से ज्ञापय अगम्यवा देशांतरे उष्ण मुदकम इति सिद्धांते। किंतु वचन के द्वारा भी अग्नि की शीतलता और जल की उष्णता नहीं की जा सकती क्योंकि वचन तो ज्ञापक ही है और यह बात बतलाई नहीं जा सकती कि किसी देशांतर में अग्नि शीतल है और किसी अगम्य देशांतर में जल उष्ण है न प्रत्यगात मन्यानंद विज्ञान दर्शनात् न विज्ञान मादी नाम, वचना शीतो अग्नि इदी वाक्यवत अनुभूयते प्रतिदकूयते विरुद्धात सुख सुख्य सुखात्मक स्वयं भेदीय तस्मा सूतरा प्रत्यक्षाधार तस्मानंद ब्रह्म विज्ञात्मक सत्मे वेदेते तथा आनंद प्रतिपादिकृतीय सामंजसा स्यु दक्षत क्रीडन रम्या पूर्वोत्ता पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रत्युत्मा में तो आनंद का विज्ञान देखा जाता है विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य अग्नि शीत है इत्यादि वाक्यों के समान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले नहीं हैं इनकी अविरुद्ध अविरुद्धर्था अविरुद्धार्थता का तो अनुभव होता है मैं सुखी हूं। इस प्रकार सुख स्वरूप आत्मा को पुरुष स्वयं ही जानता है इसलिए इनकी अविरुद्धता तो अत्यंत प्रत्यक्ष ही है अतः आनंद ब्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्वयं ही जानता है इसी प्रकार पहले कही हुई जक्षत क्रीड़न ब्रह्मण इत्यादि आनंद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतिया सुसंगत हो सकती है न कार्य कार्यकनाभावपत्ते विज्ञान से शरीर योगो ही मोक्ष आत्यंति शरीर भाव चुपपत्ति आश्रयाभा ततच विज्ञापत्ति अकार्य करणवा देहाद्य भाव च विज्ञानोत्पत्त सर्वेश कार्यकरणोपादनार्थक्य प्रसंग सिद्धांति नहीं क्योंकि देह और इंद्रियों का अभाव होने पर विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती शरीर का वियोग हो जाना ही आत्यंतिक मुख्य है और शरीर न रहने पर आश्रय का अभाव हो जाने के कारण इंद्रियों का रहना भी असंभव है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 नित्य नित विज्ञानित्यमे बीजानी है त्य संसार विर्मुक्त स्वभा स्वाभाव्यम प्रतिप्येत जलाशय बोदकांजलि क्षिप्त न पृथक्वते आनात्त्मक्रम्हनाय तदा मुक्त आनंदत्मकम वेदेत अनर्थकम वाक्यम इसके सिवा एकत्व से विरोध होने के कारण भी विज्ञान होना अनुपन्न है यदि ऐसा मानो कि नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप होने के कारण पर ब्रह्म अपने आनंद में स्वरूप को नित्य ही जानता रहता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि संसारी जीव भी संसार से मुक्त होने पर ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है जलाशय में ढाली हुई जल की अंजलि के समान वह भी आनंद स्वरूप ब्रह्म के विज्ञान के लिए पृथक होकर स्थित नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में यह कहना कि मुक्त पुरुष आनंद स्वरूप आत्मा को जानता है निरर्थक ही है अथ ब्रह्मानंद मण्य सन्मुक्तो वेदयते प्रत्यकात्मा चहम स्मयानंद स्वरूप इति तदैकत्विरोध तथा चति सर्वश्रुतिविरोध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 किंचान्यत ब्रह्मण से निरतरात्ंद निरंत्रा, विज्ञाने विज्ञान अविज्ञानक्यम निरंतर चेदात्मंद विषय ब्रह्मणो विज्ञान तदवे तस्व इत्मांद विजाती कलनापन्ना प्रसंगे ही कल्पना अर्थवत्त्वम्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 तो वही उसका स्वभाव समझना चाहिए अतः वह आत्मानंद को जानता है यह कल्पना नहीं बन सकती इस कल्पना की सार्थकता तो उसका विज्ञान न होने के प्रसंग होने पर ही हो सकती है जैसे वह अपने को और दूसरे को जानता है जिसका चित्त निरंतर बाण में लगा हुआ है उसके विषय में बाण के ज्ञान और अज्ञान की कल्पना सार्थक नहीं हो सकती अथ विच्छिन्न मात्मानंदम विजानाती आत्म विज्ञान से आत्मविज्ञान छिद्रे अषय आत्मन विक्रिया तत्व तस्मा विज्ञानंद स्वूपानख्यान पुतिनंद संध्य और यदि वह रूप से ही आत्मानंद को जानता है तो आत्म विज्ञान के क्षिद्र में अर्थात जिस समय आत्मानंद का ज्ञान नहीं रहता उस क्षण में किसी अन्य विषय के विज्ञान के रहने का प्रसंग होगा इससे आत्मा विकारी सिद्ध होगा और ऐसा होने से उसके अनित्य होने का प्रसंग उपस्थित होगा अतः विज्ञान मानंदम ब्रह्म या श्रुति ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश करने वाली ही है आत्मानंद का संवेदित्व बतलाने वाली नहीं है जक्षत क्रीडन इत्यादि जक्षक्रीडन इत्यादिश्रुति विरोधो संवेद्येत पूर्वपक्ष कि आत्मा का असंवेद्य मे पर जक्ष क्रीडन इत्यादि श्रुति से इत्यासु विरोधोग न सर्वात्म यहां सति यत्र सती यचि योगीसु देश ज क्षणादि प्राप्त तद यथा प्राप्त मेंवाद्यते तर्वात्म भावादिति सर्वात्म भाव भावा मोक्षितूत सिद्धांति नहीं क्योंकि यह सर्वात्मिकव की अनुभूति होने पर यथा प्राप्त भक्षणादि का अनुवाद करने वाली है मुक्त पुरुष को सर्वात्मयक की प्राप्ति हो जाने पर जहाँ कहीं योगियों अथवा देवताओं में भक्षणादि की प्राप्ति होती है उस यथा प्राप्त भक्षणादि का ही उसके द्वारा अनुवाद किया गया है अर्थात सर्वात्म भाव होने के कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुष का ही है इस प्रकार यह कथन मोक्ष की स्तुति के लिए है यहा प्राप्तुवादित्व दुखित्व अपीति चेत योग्यादीसु यथा प्राप्तदक्षणादिवत योग्या स्थावरादिशु यथा प्राप्त दुखित दुखित्व पीतकेत पूर्व यदि यह श्रुति यथा प्राप्त भक्षणादि का अनुवाद करने वाली है तब तो उसका दुखी होना भी प्राप्त होगा जो कि आदिकों में यथा प्राप्त भक्षणादि की प्राप्ति के समान उसे स्थावरादि में यथा प्राप्त दुखित्व की भी प्राप्ति होगी ऐसा कहें तो ना नाम रूप करनो जनित अध्यारोपित परिहित नाम नामकार्यकोपाधिपर्कजनित भ्रतवा सुखिवादुखितेती परुती विषय अवोचा तस्माशो पर सर्वाण्यानंदवाक्या दृष्टिया सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि सुखित्व और दुखित आदि विशेष धर्म नाम रूप जनित देह और इंद्रिय रूप उपाधि के संपर्क से होने वाली भ्रांति से आरोपित है इस प्रकार इन सब शंकाओं का पहले ही परिहार किया जा चुका है विरुद्ध श्रुतियों का विषय भी हम पहले कह चुके हैं मधुकांड में जो ब्रह्म का वेदत्व है वह सोपाधिक होने के कारण है निरुपाधिक ब्रह्म तो अवेद्य ही है अतः आनंद प्रतिपादक समस्त वाक्यों को ऐशोष परम आनंद इस वाक्य से समान ही समझना चाहिए इति ये बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये तृतीय अध्याये नवम साकल्य ब्राह्मणमती श्रीमदोविंद भगवत्पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्शंकर भगवत कृतौ बृहदारण्यकोपनषदभाष्ये तृतीयध्याय